अयं भावः सार्वजनीनव्यवहारविषयत्वात् नहीं नहीं अयदभासकूटस्थिवीन व्यवहार विषय चिदाकूटस्थ इंदोनो अवि अभिन्न मिल सार्वजनीनव्यवहार सब लोगों के व्यवहार का विषय मिला हुआ कुटस्ताभाष ही है केवल चुनाव का व्यवहार आम जनता नहीं जानती है केवल कुटस्थ का व्यवहार करना आम दुनिया नहीं जानती है अतएव जो तो सब दुनिया में जो प्रसिद्ध है अहम शब्द से उसको हम क्या कहेंगे मुख्यत्व लेंगे और क्या है वो आध्यास। कुटस्थ और चुता का मिलावट जो है अवस्था उसी में ही अहम शब्द का प्रयोग सारी दुनिया करती है आते का और और का नाम विविध रूप से तू और जो पृथक रूप है इन दोनों का कतिपय चल कदाचित देव विवरीयम बहुत कम लोगों के द्वारा और व्यवहार भी होता है तो हमेशा नहीं होता वो लोग भी कदाचित अच्छे कभी कभार व्यवहार कर बोलते ही नहीं कहने का मतलब जो प्रेम ज्ञानी है ज्यादा बोल व्यवहार करता ही नहीं मौन रहना पसंद करो क्या करने है लोगों से बोल के क्या फायदा है? जिसको भी बोलो उल्टा ही मारेगा अधिकारी मिलना बड़ा मुश्किल क्यों सबके कहने है पर उसको स्वीकार करना बड़ा कठिन काम हम सब हा बैठी हो लोग बोलो आप सब पशु हैं मूर्ख हैं सब अज्ञानी हैं तो सब उठ के भाग जाएंगे कहेंगे तो बेकार आदमी क्या हम लोग पशु बोलता, हमको बोल कह रहा हमको अज्ञानी कह रहा है तो कि क्या कथाकार है क्या प्रवचनकार है कैसी कीर्तनकार है बेकार है कि आप सब परम भाग्यशाली हैं भगवान के संकीर्तन में शामिल होते हैं बड़े सत्संग करने वाले महान सत्संगी हैं आपसे मुक्ति के अधिकारी हैं तो सब कहेंगे बढ़िया कथा है, जा जा जा जा। ऐसे लोग कहते कही तो कहे थे जो हमारे पास आ गया वो मुक्त हो गया, सब गया, गया हो, आप सब हमारे शरण में आ गए हैं हमारे शिष्य हो गए हैं इसे निश्चित रूप गारंटी से लोग आपसे मुक्त हो सब लोग उनके पीछे भागते हैं ऐसे बेगू बने उनके पीछे भागते सच्चाई को कहने पर मानने वाले मिलना बहुत मुश्किल इसलिए जो असली विद्वान होता है ना वो देखता है कि क्या बोल के फायदा असल बोलने लगा तो कुतर करेंगे और कुतर जाने पढ़ना नहीं चाहता वाद में नहीं पढ़ना चाहता क्यों पढ़? अजमोन है तो छोड़ा है क्या बोलना है इनका अपने जैसा है जिस दिन इनको विवेक जगेगा उस दिन अपने समझ जाएगा धीरे धीरे ठोकर खाते खाते ने कोई जन्मोनसी यहाँ तक पहुंचा और भी ठोकर के उसे और जन्म बिताएगा कभी ना कभी अकल सुधरेगा सब तक समझाएं कितना बोलो, एक बार दो बार तीन बार छोड़ो ये विचार इसे कहते हैं वास्तविक कुटस्थ को और छिदावास को अलग करके इसके लिए भी कब अहम व्यवहार करना इसके लिए कब और कैसे अहम व्यवहार करना ये एक कर व्यवहार को करने वाले भी कम हैं, और जो करते भी हैं वो बहुत कम व्यवहार करते अत्यंत कम व्यवहार कहते हैं क्या देखो कतिपय जन और कदाचित अमान अमुख्या मंत्र गौण अब विद्वान लोग भी पर्याय प्रयोग कहा ना आपने क्रम से प्रयोग करते हैं एक साथ दोनों प्रयोग हो नहीं सकता कूटस्थ का वाचक हम और का, का दोनों का एक काला वच्चे एक व्यवहार में प्रयोग है व्यवहारे पर्याय प्रपंच को विस्तार से समझारे सौकर ज्ञान की सुविधा के लिए श्लोक द्लोकों से संसारे लौकिक व्यवहारे अहम गिता के बुध विविचि टस्ताप विवक्षति बुध जो विद्वान क्या करता है कुटस्तात्तम छिदा उस वूटस् से छिदाभास को अलग करके ही लौके व्यवहार कौन सा लो व्यवहार अहम गच्छा में अहम खाता में अहम पिबामी इत्यादि व्यवहारों में विवक्षती बोलता है वो भी यही बोलेगा मैं खा रहा हूं मैं जा रहा हूं यही क्यों मैं नहीं खाऊंगा भूखा मर जाएगा महात्मा जी है, बड़ा संकोच और भाव आए खुद कहानी बता रहे थे उनकी अपने संकोच कई बार उनको बहुत परेशानी हुई अब एक बार कहते कहीं गए भगत के घर जब गए तो पूछा महाराज अब करीब तीन बजे पहुंचेंगे तीन चार बजे शाम तक तो, वहाँ कुछ खाना वाना खाएंगे खा गया खा के हमारे कह तो दिए आप भोखा का उसने भी भगत भी पे था वो सज्जा का खा लिया फिर क्या पूछ रहा पानी ला दे एक गिलास पी लो और कोई पूछा ही नहीं रात्रि आठ बजे भोजन खिला रहे थे इसके लिए साधु को भी शर्म नहीं करना चाहिए शर्म करेगा लज्जा करेगा जो संकोच करेगा तो भूखा मर जाएगा साधु को मांग के खाना चाहिए और खुद के भुखी थे ना और फिर भी उनके स्वभाव आज भी संकोची ही नहीं है भले वो दूसरों को कह देते हैं आगे वैसे ही हो माँ इस बड़े संकोच नहीं नहीं होगा चले चाहिए अभी अरे ले जा रहा है फिर मन पे आता है ले ही जा रहा <laughs> है गड़बड़ हो गया हम लोग की बात हम लोग कई बार ले अरे क्या करना छोड़ो फिर इधर देखते ही क्या करे लेना चला जाए हम लोग भी जान चुके थे उनका स्वभाव पीले क्या है मारे, मारे। आप तो बड़े संकोच स्वभाव महात्मा इतने विद्वान है चित्सुकी ऐसे बड़े ग्रंथों को बच्चों को जैसे खेल जैसे पार इतनी सरलता इतना घोटा हुआ सब शास्त्र अपर अंदर कई बार उनको भी लोग मंडे से बाहर चेष्टा किया कुछ भाग लेते हम लोगों का काम नहीं है अब तो वे बंद घूमते रहते इधर उधर पढ़ाते भी नहीं बंद करते तो पढ़ाने के कार्य क्या फायदा किसी को तो दुकान खोल देता है कोई समझता ही नहीं जिसको हमने पढ़ाया उनमें से एक भी ऐसा निकला निकलाने जो अपनी जिंदगी में कुछ लगाए उसमें दो पैसा भी और जो देखो दुकान ढूंढ रहे तो क्या करें पढ़ाना बंद कर विरक्ति आ गई हम पढ़ाने से विरक्ति आ गई जब देखो सब अधिकारी ही आ रहे हैं हमारे पास वो छोड़ ही दे हम कोई अधिकारी आ जाए तो देखा दे आ जाए तब देखा कोई ऐसा करो को किसी प्रकार की दुकानदारी करने के अंदर से बिल्कुल इच्छा ना होता बस सुनू और बस विद्यास में बैठू ऐसे वाला कोई मिले तब देखा तो आज तो उनको मिले घूम रहे हो इस तरह से भी महात्मा है और इसका व्यवहार बहुत कम बोलते भी कम सब कम अपने इसलिए महात्मा जी शिवपुराण पाठ करेंगे कहीं भागवत पुराण करेंगे कहीं कुछ करेंगे ग्रस्थ के पुराण को सुना कथा सुना दो उनके अंतरों की वृद्धि हो जाएगी महात्मा को पढ़ने से फायदा है ना तो दुकान खोलते हैं इसे अच्छा गृहस्थी को पुराण सुना पुराण के अधिकारी है गृहस्थी और गृहस्थी को पुराण को सुना देना तो उससे उनका भी पुण्य हो गया अपना भी कुछ स्वाध्याय हो जाएगा हम उस पुराण को वेदांत दृष्टि समझेंगे और उनको कथा दृष्टि से समझा बोल देंगे उनको कथाएं सुना देंगे और अपना चिंतन वेदांत दृष्टि करेंगे उसी कथा को अपना स्वाध्याय हो गया उन लोगों पुण्य हो गया हो भला इस जगे जगे कहीं, कहीं, कुछ जगह-जगह कहीं लोग आग्रह कर करते हैं। इसे कहते हैं वो करता है वहां भी अहम गच्छा नहीं बोलेगा जाने भी लेकिन जब बोल रहे मालूम है मैं शरीर के जाने को कह रहा हूं अहम गच्चा शरीर को आहम कहते, हुए आहम गच्छा में बोल रहा हूँ अब कूटस से इस शरीर को अलग देखते हुए शरीर के लिए शब्द व्यवहार करता हुआ, हुआ बुधमु ने विद्वान अहम गच्छा इत्यादि लौकिक व्यवहार इत्याद्यवहारों में कूटस्ताचावास विविच कूटस को अलग करके तमेव अहम शब्द थे उसी को अहम शब्द के द्वारा असंगो अहम चिदात्मा अहम इति शास्त्रीय दृष्टिता अहम् शब्दं प्रयुक्ते कूटस्थे केवल बुध असंगो अहम चिदात्मा यही से विद्वान कहते हैं कि क्या करता है कूटस्थ को चिताबस अलग कर लिया तब क्या कहते है असंगो छिदात्मा अहम इति शास्त्रीय दृष्टिता शास्त्रीय दृष्टि से अहम शब्दे आम शब्द का प्रयोग करता है कहा किसमें केवले केवल केवल कूटस्थ में विद्वान प्रयोग करता है अयम एवं शास्त्रीय दृष्टिता वेदांत श्रवण जनित ज्ञान यही जो विद्वान क्या करता है शास्त्रीय दृष्टि का मतलब वेदांत श्रवण जनित ज्ञान के द्वारा केवलवासादि केवल मने चिदावाद से अलग कर दिया गया कूटस्थ में अहम् असंग अहम प्रत्यवी अहम् अहम प्रत्यय का विषय होने के कारण से असंगो अहम अस्मी ज्ञान उपभिप्राय ज्ञान उत्पन्न ही है इसमें कोई सुनिश्चय नहीं इस अभिप्राय से इस मंत्र में अयम अस्मि इति पुरुषा अस्मि प्रयोग किया अस्मि अस्मितने से अहम आई गया अहम अस्मित है ना इसलिए अस्मि शब्द का प्रयोग करने में कोई गलती नहीं है लेकिन शंका होता है प्रयोग कौन करेगा पृथक आभास कूटस्थव अहम शब्द से मुख्या तो आपने कहा पृथक आभास भी अहम शब्द का वाच्य कुटस्थ भी अहम शब्द का है मान लिया मैंने आपकी बात लेकिन कयोर मध्य हम पूछते हैं उन दोनों में से कौन से अहम शब्द का प्रयोग कर रहा है ये दोनों गौण मुख अहम शब्द है ना दो इन दोनों गौण अहम शब्दों को कौन प्रयोग करेगा कुटस्थ करेगा क्या कि करेगा यदि चितावास करेगा तो कैसे बोलेगा चिरात्मा हम असंग अब कुटस्थ बोल नहीं सकता कुटस तो निर्गुण निराकार, वो कहाँ से बोलेगा चिदावास माने, असंग हम चिदात्मा कुटस्थ बोल नहीं सकता बोलने वाला है तो चिदावास बोलता है अचिदाबाश बोलेगा तो असंग हम नहीं बोल सकता फिर आपने कैसे कह दिया कि असंग हम चिदात्मा कुटस्थ को अलग करके चिदावास बोलेगा कैसे बोलेगा प्रश्न उठा रहा है और मध्य कूटस्था किम अज्ञान निवृत्त असंगोषमी जाना किस अच्छा कौन जानता इस बात को निवृत्ति के लिए असंगोस्मी ज्ञान किसको हुआ पूटस्थ को ना किस बात किसको नाव कूटस्था कूटस्थ तो ज्ञान होना है नहीं पर ज्ञान स्वरूप ही ज्ञान होना है उसमें ना अज्ञान है अज्ञान है दोनों ही नहीं वाक से कूटस्थ को अज्ञान होना है न ज्ञान होना है इसलिए असंगत्मा हम, हम इत जो होकर गया ज्ञान निवृत्ति पूर्वक जो निवर्तक जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो कूटस्वी हो रहा है तंग चित्रूपत्व और स्वयं असंखिद रूप है ज्ञानित्व ज्ञानित्व और अनुपत है न क्योंकि कूटस्थ जो आत्मा है वो न ज्ञानी है नो अज्ञानी है फिर राह बचा गौर इस है अतः चिदावास ज्ञानित्व आदि का चिदावास में ही ज्ञानित्व अज्ञानित्व का व्यवहार बढ़ाना पड़ेगा तो है। फिर तो फंस गए तथा तो ज्ञानित्व व्यवहार कौन करेगा चिदावास अज्ञानित्व भी चिदावास नहीं तो चिदावास ही बोलेगा असंग चिदावास असंग है वह तो उपाधि में संघ है कैसे बोलेगा प्रश्न उठा तथा ची कूटस्था अन्य चिदाभासो अहम् कूटस्थ स्मिति न ज्ञाती चिदाबास कभी जान नहीं सकेगा कि मैं असंगो चिदात्मा हूँ ऐसा अनुभव कभी चिदाभास नहीं कर सकेगा ऐसे कौन कह रहा है पूर्वक ज्ञानिता जवामा भाष्य न चात्म तथा ज्ञानिता अज्ञानिता तू ये दोनों के दोनों ये दोनों के दोनों में ही होता है न तो आत्म शुद्धकूटस्व नहीं होता यदि ऐसा है तथा सती है ग आवास आभा तो कैसे बोल सकेगा मैं सकेगातना हूं ऐसा चिदाबास अनुभव कैसे कर सकेगा तो सिद्धांत कहता है भाई तो चिदावास आखिरी में है क्या चिदाबास है क्या? तो ही तो दिख है प्रतिबिंब है कुटस का ही आभा का नाम कि अलग हो सकता है क्या उपाधि में प्रतिफलित होने मात्र से वह कुटस अलग नहीं है या जब आपका चारा दर्पण में दिख रहा है तो भी दिखाई देता वह प्रतिबिंब आप है या नहीं आपसे अलग है क्या बिल्कुल आपसे बिल्कुल अलग है तो आप, आप यहां कंघी मारेंगे तो वहां कंकी कैसे चले जाएंगे कैसे दिख रहा है चोट लगा हुआ है तो आप चोट दिख रहा है कैसी दिख रहा है वह अलग है तो दिखाई नहीं देना चाहिए इसलिए आपसे अत्यंत भिन्न नहीं है वो अत्यंत अभिन्न है होते हुए भ्रम वसाप क्या दिख रहा है भिन्न प्रभाषित हो रहा मैं ही दर्पण में दिखाई दे रहा हूं अरे मुझे क्या लगता है वो मुझसे अलग दिख रहा है यह भ्रम वसाप है कारण क्या हुआ उपाधि हमेशा पृथ्वीम को हम लोग क्या मानते हैं बिंब पक्षपाती और उपाधि पक्षपाती दोनों तरफ से दिखाई जाती है जो उपाधि पक्षपाती रहेगा तो जड़वादि का व्यवहार हो जाता है और बिंब पक्षपात हो जाएगा तो चेतना का व्यवहार हो जाता निर्भर होता है आप अनुभव कैसे कर रहे हैं आप उपाधि प्रधानदावास ग्रहण कर रहे हैं या कूटस्व प्रधानावास ग्रहण कर रहे हैं निर्भर होगा ना अब बंदर क्या करता है हमेशा उपाधि प्रदान होकर ही पकड़ता वो कभी भी अपना बिंब प्रदान ग्रहण नहीं कर पाता फिर दर्पण में जो दिख रहा है ना उससे दूसरा बंदर है उसको पीटता है चिड़िया इन सब सबको विवेक नहीं हो पाता है ये जो है वो प्रतिबिंब है मेरा ही प्रतिबिंब है ये नहीं विवेक होता है इस ओर समझते हैं उपाधि में रहने वाले को एक वो जो विषय अलग वस्तु है अत्यंत भिन्न मान लेते हैं। चक्कर क्या हो गया लड़ाई करते उससे वो हाथ उठाते हैं वो, वो भी हाथ उठाता है ना इधर बैठे तो मेरे को मारना चाह रहा और उस ग्रम हाथ से हाथ दिया इसमें टक्कर दे दी बराबर की कि ये हाथ जब ले जाएगा दर्पण के बाद इसकी भी हाथ आएगी ना स्वागत आएगा आप, आपस हाथ हाथ लगेगी बोले गल बराबर हाथ मार तो दे इसलिए चिड़िया का है चिड़िया भी करते हैं है खून निकल जाता है मारते मारते चिड़िया की खून निकल जाता है आजकल लोग कांच डाल देते हैं ना बहुत गड़बड़ करते हैं कई घरों में हमने ऐसे काला कांच विशेष डाल दे चमक वाली और आकर पक्षी मारते ऊपर उठते ना उनको छाई देते हैं उधर आप दूसरा पता है तुरंत मारते मरते मर जाते इतना अभी वहां पर क्या हो गया वो प्रतिबिंब को स्वतंत्र और आप ऐसे नहीं करते कभी कर प्रतिबिंब से लड़ाई दर्पण दारू पी करके तो कर भी सकते हैं, <laughs> एक सिनेमा में क्या एक्टिंग ऐसे कई एक्टर लोगों ने दिखाया है सिनेमा में दारू पी लिया और दर्पण के साथ खड़े होकर के इधर उधर करेगा और देख हिलना नहीं बस बोल रहे दर्पण को अंदर मेरे तुम हिलना नहीं मैं तुमको घायल हो रखे ना तुम तो लगाता हूँ हिलना नहीं हिलना नहीं ऐसे बोल के, और हाथ तो हिलेगा इन्हें हाथ में छोट लगा हाथ में लगाने जा रहे दोनों पकड़े जा रहे अरे हिल गया तो, तो हिल गया हसी मजाक हो जाता है दारू पीख करके भ्रम हो सकता है भ्रम के बिना जो है आप बिंब को अत्यंत तो भिन्न नहीं मान सकते कहने का तत्परिंग और विद्वान क्या हुआ भ्रम तो दूर हो चुका है आभास को क्या स्व भिन्न मानेगा नहीं मानेगा स्व से अभिन्न ही मानेगा अतिदाभास जो है जो व्यवहार कर रहा संग अपने क्या मान रहे समय अपने कुटस से अभिन्न मान रहे कि व्यवहार कौन कर रहा है असंगत्मा विद्वान कर रहा है और विद्वान कर रहा है इसका मतलब वो विवेक कर चुका है विवेक करते वक्त वो भ्रम निवृत्त हो चुका है, वो है। ये जो, जो बुद्धि में प्रतिफलित चैतन्य है वह चैतन्य कूटस से भिन्न नहीं है इसे व्यवहार करने वाला वह चिदा भास रूपा जो चैतन्य है वह अपने इस ज्ञान को लेकर क्या मैं विचिदा भाष हूं मैं वास्तव में कूट से अभिन्न हूं मैं वास्तव में कुट से अभिन्न भाव को स्वीकार करते हुए कहता है चिरा असंगोहम असंग चिरात्मा इसे कह रहे हैं ना योषिरास कूटस्थित स्वभाववान, आभास तिथ्या षणा नायम दोष ये दोष पूर्व से जो धैर्य हो तो चिदावास कैसे बोलेगा असंगो हम चिदात्म कैसे वार करेगा ये आप दोषार्पण नहीं कर सकते क्योंकि ये जो आभास है को चिदावास कूटस्थई का स्वभावान वह तो कूट स्वभाव वाला ही है वह तो कूटस्थ स्वभाव मानी चेतन स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाला नहीं है फिर उसको चिदावा शुरू करते हो बस इतना ही तो विवेक होना है आभावे जो है वो मिथ्या हैत्व विशेष रह जाता है उस कूट तत्व को अपने असली स्वरूप को स्वीकार करते हुए उपाधि में रह करके व्यवहार कर देता है असंगो हम चिधात्मा हम ऐसे विद्वान व्यवहार करते इसे एक व्यवहार बहुत ही विरल मिलेगा ये केवल गुरु लोग संन्यास दीक्षा में व्यवहार करते हैं और कथा प्रवचन भी नहीं करते या याकुल तो शास्त्र पढ़ाते समझाते शास्त्रीय पंक्ति को समझाने के लिए बोल इसलिए आप पहले कहा था कदाचित कभी कभार व्यवहार होता है हमेशा बोलते नहीं ब्रह्म मैं ब्रह्म हूं मैं असंघ हूं ऐसे नहीं हम ब्रह्म तुम तो ब्रह्म दिशा बोलना पड़ता हम हम हम तो ऐसे प्रसंगों में ही बोलेगा तो यही बार बोलेगा को लेकर के व्यवहार ज्यादा बोले दो हम बच्चा जिससे बोले ना पहले भी मैं व्यवहार करता था वही हो रहा है इतना अंतर पहले मैं करता था अब शब्द तो वही बोलेंगे हम गच्छा हम खा जा हम पीवा यही बोलेंगे शब्द में कोई अंतर नहीं है ऐसे तो कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान नहीं, नहीं। पहले भ्रमोद कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमानता और भ्रम होने से व भंग होने से कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं रहता लेकिन शब्द व्यवहार में अहम शब्द का प्रयोग में कोई अंतर नहीं है कहते हैं टीका में देखिये तत्को प्रतिम्बाह उसमें दोषाभाव में युक्ति दे रहे हैं यथा दर्पण प्रतियमान मुखावास ग्रीवास्थम मुखमे तद्वत दर्पण प्रतिमान जो मुखावास है इस जिस ग्रीवाब्वन मुख ही है इस अलग, अलग नहीं वास्ता तद्वत ठीक उसी प्रकार से ये चिदावास ऊटस्थ ही है उस अलग नहीं है ननु तथाश्रित समिति ज्ञानों की तब तो मुश्किल और कपूर पक्षी कहते हैं महाराज फिर तो गए चिदाभास मिथ्या हो गया ना ज्ञान होने के बाद विद्वान को जो मिथ्याचिदावास को ज्ञान जो हो रहा है असंग हम चात्म कूटस्थ हम सचानंद रूप ये सब जो बोल रहा है चितावास वो ज्ञान तो मिथ्या होगी मिथ्याच्छिदावास में उत्पन्न ज्ञान भी नहीं। तो सिद्धांत की तो होने दो ना हम तो इच्छा चाहते है नहीं हो बंधन को तो करें। और कौन जैसा बंधन जैसा देवता वैसी पूजा बिहार में कहा भरभ हरभट देवता भरभट पूजा ऐसे कुछ बोलते हैं सम्दावल याद नहीं है नहीं कहने का तत्व जैसा देवता वैसा पूजा जैसा बंधन वैसा ज्ञान में उसको मुक्त करेगा ना बंधन क्या थी मिथ्या बंधन था उसको मुक्त कौन करेगा मिथ्या ज्ञानी मुक्त करेगा और मुक्ति भी कैसी होगी वो भी मिथ्या ही होगी तो क्या है आपको सिद्धांति कहता है इसे परेशान होने वाले बात क्या आपको? दावास हो गया मिथ्या होने के बाद व्यवहार कर रहा है तो हम सचानूप तो हम अपना स्वरूप को याद करके स्मरण में आया बोल रहा है लेकिन तो ये जो चितावास वर्तमान में बोल रहा है और चितावास को मिशा होने से वो जो जो बोल रहा है वो भी मिठाई होगी तो पूर्व से भी कहा सिद्धांत तथा तू खुश रहो तुम सब तुम वेदन समझ रहे इसका मतलब मेरा समझ आया थोड़ा सा पर यदा न उसमें तदाश्रित्रुजो कूटस्थ ज्ञानमस्थस्मित बोधो मिथ्या चेत नैतिको वेत नयाज्जु सर्पण कहते जैसा रज्जु दिखाया देवा सर्प था जैसा सर्प था आप मेरे सर हट गया अरे सर फट गया इको जो बोला जा रहा है वो हटना क्या सत्य है क्यों ये सर्प ही सत्य नहीं है सर्प का हटना सत्य कैसे होगा सर्ग का हटना क्या सत्य बच्चा डर रहा है क्या करे भाप बोलता है चिंता मत करो उसको ना हमने उस छेद में घुसा दिया तो बंद होकर छेद में घुसाना भी मिच्छा है छेद बंद कर देना भी मिच्छा है इन्हें क्यों है? पिता क्यों बोल रहा है बात गुरु क्यों बोलता है बात धान पर निवृत्त करना है बच्चे का भय पर करना है उसको अभय पद में स्थापित करना है वो डरा हुआ है बालक सबको देख कर अब उसके सामने सारा करना पड़ेगा डंडा हो पढ़कर है सब करना पड़ेगा तभी वो समझेगा हाँ, पिताजी ने शाम को भगा दिया और चुपचाप उधर कर उठाकर रख दिया और बच्चा समझेगा पिताजी ने शाम को भगा दिया और अभय हो गया वाकई मैंने सर्प था न सर्प को डंडे से भगाया गया ना वहां कोई छेद है न छेद में वो गुस्सा है ना उसको बंद किया गया जैसा सर्प बाकी सारा व्यवहार भी वैसा ही है तर्स मिथ्या सर्प निवृत्ति के लिए किया गया सारा मिथ्या व्यवहार से लाभ क्या हुआ बालक में अभय पद की प्राप्ति हो गई भय में था वो अभय हो गया यही यहां पर मिथ्या सर्पसवार है जिस को ऐक्यता को लेकर के आप मुख्य व्यवहार कर रहे हो भ्रांति से इस भ्रांति का निवृत्ति पूर्वक सर्वस्थिति रूप अभय पद प्राप्ति के लिए जैसा वो बंधनता वैसा ज्ञान भी उसको करना पड़ेगा सिद्धांत कहता है कुटुस्मित मिथ्या नहीं होता क्ञान भी मिथ्या जब तक चिताभा से बोलते रहेगा कि मैं ब्रह्म हूं मैं आत्मा हूं मैं असंघ हूं मैं चिदात्मा हूं यह सब जो कौन बोल रहा है चिदाभा बोल अच्छिवास जो बोल रहा है जो अनुभव करके कथन कर रहा है इस सारा का सारा ज्ञान चा विद्यमान ज्ञान क्या है ज्ञान से भी काम हो जाता है मिथ्या बंधन की निवृत्ति हो गई बंधन में कौन था वह मिथ्या अच्छिवास ही था कोटस बंधन में तो आया नहीं है बंधन में रहा और वो खुद की मिथ्यात्पूर्वक स्वनिष्ठ मिथ्या ज्ञान के द्वारा स्वनिष्ठ मिथ्या बंधन को निवृत्त कर लेना बंधन भी कहाँ है उसी में था ना चिदाभाष नहीं और छिदाभास में अब ज्ञान भी है और अज्ञान को नाश करने वाला ज्ञान है अच्छा मिथ्या अज्ञान को नाश करने वाला मिथ्या ज्ञान ही वास्तव में नाश कर सकता है इसलिए कहते हैं सत्य हुआ ज्ञान ज्ञान सत्युआ ये ज्ञान नहीं ये चिदावास बोल रहा है असंग हम चिरात्मा हम ये नहीं ये तो ही रहेगा इससे जिस स्वरूप स्थिति हो गई वो जो ज्ञान स्वरूप ज्ञान हो गई ब्राह्मी वो, वो या उसकी प्राप्ति हो जाती है उसके बाद दशोस्त्र उठाएंगे भी विस्तार रूपे नही सत्यतया अभिष्टम क्योंकि रज सर्प का विसर्पण सत्य रूपे में किसी को भी अभिष्ट नहीं है यदि कोई जब रजु में देखा गया सर्व या से भाग गया उसका भागना सत्य करके कोई भी स्वीकार नहीं करता क्योंकि जैसा सर्व मिथ्या था उसका भागना भी ही होता है से से तो क्योंकि हमारे मत में कूटस्थ स्वरूप से अतिरिक्त जो कुछ भी है सब चिराबास में हो रही जो यह वृत्ति क्या चिदात्मित्य वृत्ति इत्या ही है जो कुटस से भिन्न है जो कुछ भी कुटस से भिन्न है।, भिन है वो मिथ्या तम अस्तमातम इष्टम है तो इसलिए हमारे लिए चिदाभास उसमें हो रहे जो वृत्ति ज्ञान अहम ब्रह्माष्टमी सारा मिथ्या ही कहने में कोई भय नहीं है वह तो हमारा सिद्धांत इष्ट नीति कौज उत्तम अर्थन दृष्टान्त स्पष्ट नहीं इस का सर्पस्य वास्तवं यथा के भावः में कल्पित उसी प्रकार से चिदाभा से प्रतीत होता हुआ असंगोष इत्यादि ज्ञान भी सत्य नहीं हो सकता और क्या व्यवहार है सारा व्यवहार में अज्ञानी चिदाभास को लेकर के ही चिदाभास विद्यमान मिथ्या ज्ञान को लेकर करता मने लेकिन वेदांति स्वयं अज्ञानी नहीं है नहीं। अज्ञानी नहीं है इसलिए शब्दावली थोड़ा बदलिया अज्ञानी होकर अज्ञानी को बोलकर रहनी ये नहीं बोलना यह नहीं बोलना यह नहीं बोलना अज्ञानी होकर नहीं बोल ज्ञानी हो करके चिदाभास का प्रयोग कर रहा है ज्ञानी है वो जब प्रयोग कर रहा है वो जान रहा है लेकिन मैं चिदाभास को लेकर के व्यवहार कर रहा हूं दृश्य में व्यवहार हो रहा है बस इतना असस्थ सारे व्यवहार में कहीं भी उसका अभिमान नहीं होता कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो कहीं भी सारे अज्ञानों का बोध कराते रहता है बोध कराते हुए करते कर्तृत्व भक्तृत्व दोनों से कोई भी चीज नहीं होती है वही कहते मेरे इतने छेड़े हो गए मैंने इतने छेड़ों को मंत्र दे दिया किसको दिया किसको नहीं दिया ही नहीं वाकई सच्चाई में तो उसका अंदर से मालूम है ना कि मैंने किसी को दिया ही नहीं किसको दूंगा ये सर्वे दृश्य ही नहीं है अजातवाद की अनुभूति है जगत उत्पन्न नहीं हुआ है तो किसको देगा दीक्षा दीक्षा व्यवहार उसके लिए मिथ्या है और व्यवहार जो हुई है वो मिथ्या है और मिथ्या व्यवहार में सत्यता का भान नहीं हो सकता उसको आते ही उसके अंदर सारी चीजें नहीं होती है कि मैं गुरु हूँ अरे मेरे शिष्य है मैंने इतरम को दीक्षा दी इतने वही करो कर दिया ये सब कुछ नहीं था। बिल्कुल ओ, ये है शास्त्र की शास्त्र क्या रहा है हम नहीं क्या शास्त्र बता रहा है आपको विद्वान व्यवहार किस तरह से होता है वो कैसे रहता है निर्लिप्त भाव रहता है इसलिए सुख क्या होता है दीक्षित का शिष्य अपने छोड़ के चला भी जा रहा है तो उसको दुख नहीं होता गुरुओं को क्या होता है देखते हमारी दिडी यात्रा में आज तक आज उधर छिया है एक गड़बड़ हो गए उसके उसके टेंट में चला अपने चेड़ों को दूसरों को लगाते किस पकड़ गया उसमें मछली को वहां से वहां कैसे जगह गया वो पकड़ा हो ये होते व्यवहार हमने देखा है हमको हमें भी प्रयोग किया गया है ना हमें मालूम हमको भी कहा गया तो भगत देखो उधर है उसको तो किस छोड़कर हम तो सोच तो हम तो मनी मन सोच अब क्या करें चलो तो एक व्यवहार कर लेना हम क्या कर सकते ले है। हैं लेकिन व्यवहार मुख्य ही तो हमारे लिए फर्क तो पड़ता ही नहीं कर दिया हमने लेकिन सोचा क्या है समझ लो उस व्यक्ति को बस और ये विचित्रता है संसार ज्ञानी एक कुछ लिख लेना अलग चीज है एक जीवन में जो विद्वान के लक्षण व्यवहार में चुप बताया गया कैसे होता है विद्वान का व्यवहार वो व्यवहार कहां तक अपने जीवन में खड़े उतर रहा है आपको निगरानी रखना पड़ेगा दूसरा नहीं बोलेगा दूसरा देख के समझ लेगा भी ज्ञानी है बस चुप हो जाएगा आपसे भिड़गा थोड़ी आपसे तो महामंडेश्वर टाइटम लगा रखे हो कैसे बोलेगा आपको कुछ बड़े हैं आप न पार्वती को न तिलक लगाएगा पूजा भी करेगा ये अंदर से जानता है ये क्या है पूजा भी करेंगे सब कुछ करें बोले कुछ नहीं, नहीं।, नहीं इसलिए खुद को ये देखना पड़ता है खुद को विवेक करना पड़ता है नहीं। नहीं। जानते नहीं। वो जानते नहीं है वो जानते नहीं है वो अब्रम्ह ज्ञानित्व ब्रह्म ज्ञान का भ्रांति हो गया ना समस्या तो यह है आप कोई मान लो साधना कर रहा है आओ उसको भ्रमों के बीच में सिद्ध हो गया तो क्या करेंगे आप क्या कर लेंगे उसका दीदी भ्रम हो जाए मेरे गो तो जब छोड़ेगा तब छोड़े देगा सारी साधना छोड़ दे रहे सिद्ध होगी आप क्या जरूरत है आप जितना भी समझाने की कोशिश करो भाई आप सिद्ध हुए नहीं है अभी आपकी सिद्धि नहीं हुई है अगर अगर सिद्ध कहता मैं सिद्ध हूं कह उल्टा आपको डालते इसलिए ऐसे बच्चे तो बहन उसी से दूर लेकिन होता क्या है उसको भी जिंदगी में ठोकर खाता है अच्छा अपनी सिद्धि मांग रहा है ना वह का प्रयोग करता है कहीं ना कहीं जब प्रयोग करता है तो विफल होता है सिद्धि तो वाकई में है नहीं वाक्य में सिद्धि तो था नहीं भ्रम था मैं सिद्ध प्रयोग के विफल हो गया विफल हो गया तब सौ इसका मतलब मेरे को सिद्ध हुआ नहीं है निषि होता अब मैं प्रयोग कर क्यों नहीं उसका आसन नहीं हो रहा है। एक ने जो है सम्मोहन मंत्र का जाप कर रहा था करते करते सोच रहा कि मेरा सम्मोहन मंत्र की हो गई है क्योंकि दो चार लोग आते थे जाते थे आसरन में वो मोहित हो जाते थे वो अपने वास्तव में आ ही रहे थे वो जैसे करते कर ही देते थे उस दूसरा मेरे को सिद्ध हो गया अब वो गया चला पड़ा मुंबई वहाँ भी बड़े बड़े स्टेजों में वहाँ के मैनेजर लोग जो होते हैं उनको मनाने की कोशिश की वहाँ तो कोई मैनेजर उसको समोहोहित हुआ ही नहीं वहाँ से परसेंटेज होता है इतना परसेंटेज जो कि चढ़ावा करते तुमको कथा करने देंगे मैनेजर लोग स्टेजों में अब क्या करें आओ उसने देखा क्या बात है मैं, मैं जो कहता है मानता ही नहीं हूँ तो हर व्यक्ति मान लेता था हरिद्वार में यहाँ आ रहा हूँ दिल्ली में तो ये मैनेजर नहीं मानता मुंबई गया हाँ मैनेजर नहीं मान रहा मेरी बात क्या बात इसमें मेरे सम्मोहन शक्तियों को छोड़ी खड़बड़ी वापस तो मैं हर बार मेरा था तो मेरे पास आया ऐसे क्यों हुआ मैंने कहा तू सि की भ्रांति हो गई तुने पीछे साधना छोड़ा यही तो माया का चक्कर होता है बेकूफ बनाता है साधक को माया तुमको सिद्धि न आ गए पहले दो चारा को भेज दिया तुमने तो कुछ कहा जाए मान दिए तुमने सोच रहे है सिद्ध हो गया ये तुम्हारी परीक्षा थी अरे राजा के मथा टेक तब भी तुम नहीं मानना चाहिए अपने साथ लगे रहो वहां सिद्धि होगी तुम्हें जाने की जरूरत क्यों मुंबई दिल्ली अरे पति आ जा संकल्प आ जा नहीं तुम्हारे सम्मान शक्ति जी है नाम का कर ध्यान करो और बोलो क्यों नहीं आएगा तब होते ही आपको कहना है मैंने इसलिए सिद्धि की भ्रांति हटा वापस लग लगाओ बेचारा साधना में सिद्धि की ब्रह्म तो ज्ञानी हो गया वेदांत पढ़ लिया पंक्ति लग गई तो समझ में आ गया तो सोचने लगा मैं तो अनुभव हो गया मैं श्रोत्रह ज्ञान हो गया अब ऐसे को आप समझा नहीं सकते क्यों तो मान लिया है यह प्रम्ज्ञान उसकी भ्रांति उसी से समय आने पर निवृत्त होगी आप निवृत्त नहीं कर सकते इसे करने अज्ञानी को समझाया जा सकता है एक भ्रांत को नहीं समझा सकता भ्रांत को नहीं समझा सकता तो नहीं वो नहीं जानता हो आगे बोले महाराज अब जो कहो हम समझेंगे कोशिश करेंगे उस चलने को उसको समझाओ उस रास्ते चलेगा उसको समझा भी जा सकता है उसे कहो तो मूर्ख है अज्ञानी है जब वे करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा तो मान लेगा कर भी देगा और पहले जब भ्रांत तो हो चुका है उसको क्या करो उसे कुछ भी कहो वो करने वाला है उल्टा आप ही को बेकूफ़ बना देना कह गए तो बेकार इसीलिए इसको उपदेश देना ही सोच समझ के देना कि किसके सामने वार्तालाप करना किससे करना इस बना कदाचुपे भर ही हैं क्या बोला ब्रह्मज्ञानी ज्ञानी के विद्वान के लिए कदा अच्छे पर तो बोलता हमारे पास भी आते लोग हम कह समझा दो महाराज सीधा कुछ तो, ये बता दे क्या बता दे समय क्या करना कैसे सीधे बोल दो तो कहाँ से आया उसकी तो क्या स्थिति है क्या नहीं नारद जी जब गए ना शांत के पास महाराज मैंने सुना है तर का मात आप जैसे ऋषण से सुना तो ज्ञान से शुभ से उतर जाते हैं मैंने सारा आशा तक पढ़ा मेरे को अभी तो शुभ दूर नहीं हुआ आप तो जो आपको संत कुमार कहते हैं ऐसा है पहले तुम लिस्ट गिना दे तो क्या क्या पढ़ा लिखा खुद पहले लिस्ट बता तो कौन सा ऐसे ग्रंथ पढ़ा है किन चीजों से तुमने आत्मज्ञान पाया है वो सब सुना दे कुछ सारा सदाधिकार वे गए जो परिषद ये वो सब बहुत सारा नाम गिना था, के था। तो क्या कहते संत कुमार जी ये सब शब्द तुमने पढ़ा है और उसके अर्थ तो समझा और कुछ नहीं इसे तरह सुख दूर नहीं हो रहा यदि इनको सुनने के बाद तुमको वास्तव में आत्मा की अनुभूति हो गई होती तो सुख नहीं होना चाहिए था इसका तुमने इनको सुना है इस के शब्द जाल को सुना अब इसे तुम्हें यही से हम आगे बढ़ाएंगे सीधे ब्रह्म देने कोई फायदा नहीं। तुम जहां हो वहां से मुझे आगे बढ़ाना है अब मुझे पता चल गया ना तुम तो शब्द जाल में फंसे पड़े हो अब इससे हम आगे तुम्हें धीरे धीरे बढ़ाए उनने कई परिणाम शब्द का आगे क्या है अर्थ अर्थ से आगे करना पड़ेगा ना क्रमशः भूमा आत्मा तक। दिए। दिए। दिए। कोई भी आ जाए तो यह नहीं होता तुरंत शुरू कर दो और करना शुरू कर देता है ऊंची बात, बात पूछने लग जाता है बहुत ऊंची बातें बातें करने लग जाते हैं वो निचले स्तर के बहुत और आजकल तो फ्री में सत्संग मिल रहा है ना टीवी में सब जगह में और सुनकर के जाते हैं उल्टा पुलटा प्रश्न पूछते हैं पूरी प्रक्रिया कुछ ज्ञान ही नहीं है अब क्या करें अब प्रक्रिया सुनाने लगो अरे क्या, वो क्या है हम तो पीएचडी के विषय की बात कर रहे हैं, तो हैं। तो है? तो प्रश्न पूछा और एबीसीडी शुरू कर रहे वो तो समझ नहीं मानेगा चक्कर तो यह है ना वो कुत्ता करने लगेगा उल्टा पुलटा इसलिए उसको जवाब ही नहीं देना चाहिए ठीक है भाई आप जो सोच रहे हैं तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते बिल्कुल तो आपने आज्ञा नहीं बन जाओ, उनको विज्ञानी बना दो वो ठीक है आप भी बनमी है भैया हम तो उसका पढ़े हैं दो तो हजार तो आते ही जाते पढ़ा लेते हैं हम आप कुछ नहीं एक बार एक महात्मा कुछ को लाया गया उसमें एक विदेशी औरतें बहुत जबरदस्त पूछा तो मैंने जवाब कुछ नहीं दिया मैंने कहा कि सत्संग में देखी सत्संग में बाद में घंटक प्रवचन थी मैंने घंटा देखा फिर झट बोलने पड़ी आप क्या क्या करते हैं मैं कुछ नहीं करता। मैं कुछ कुछ नहीं नहीं करता करता आप क्या क्या जानते हैं अगला प्रश्न मैं मैं कुछ नहीं जानता एक घंटा सत्संग क्या देंगे नहीं तो सुन लेना तो सुन लेना परेशान हो गई है मैं में कुछ करता हूं न सत्संगा ऐसे ऐसे जानता जानता जानता पड़ा क्या मैं कहूँ मैं जानता हूँ वो जानता हूं न्याय पढ़ाऊं मीमांसा पढ़ाओ बे आदान पढ़ाओ तो दर पक पक फालतू की बात होती उनके साथ ही बन जाए हम तो कुछ नहीं बाकी तुम में जो होगा वहां सुन पता चल जाए क्या जानते क्या नहीं जैसे आदमी सामने है जैसा प्रश्न करता है उसके प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है वो क्या पूछ रहा है प्रश्नकर्ता करता इंपॉर्टेंट वो क्या है क्या उस प्रश्न जो पूछ रहा है उसके जवाब के अधिकारी है वो तो दो नहीं तो मत दो टाव दो किसी करते कि ये जो व्यवहार हो रहा है पण आदियों में वो जो व्यवहार है वो मिथ्या होने पर भी पूर्व पक्ष ने पूछा ज्ञान मिथ्या है तो उसके संसार नि कैसे होगी ज्ञान सी मिथ्यास नो संसार है वह भी मिथ्या है ना मिथ्या तो कैसे मिथ्या संसार निवृत्त हो जाएगा निवृत्ति पद स्वप्न व्याग्र दर्शनी ना निद्रा निवृत्ति वृष्टान बहुत सुंदर दे दिया सपने में बाघ देगा कैसे होगा जगने से जगेंगे उसी बाघ का ज्ञान से आप जग जाते तो बाघ को देखा तो बाघ का ज्ञान हुआ डर को खाया नहीं बाघा गया बाघ है स्वप्न में वह ज्ञान से ही ये आपके अंदर भय निर्भय हो जाता है और निद्रा निद्रा के वजह से ही वो आया था दोष दोष के वजह से था वो और उसी का ज्ञान ने क्या कर दिया मिथ्या ज्ञान है वो स्वप्न में जो व्याघ्र का दर्शन हुआ व्याघ्र का जो ज्ञान हुआ वो ज्ञान सत्य गया नहीं वो मिथ्या ज्ञान ने क्या किया उसका कारणीभूता जो संसार था जो दोष था जो निद्रा थी उसने निवृत्ति अभी नहीं किया उसी प्रकार से इस मिथ्या संसार में रह करके मिथ्या छिदावास उत्पन्न मिथ्या ज्ञान क्या करेगा स्व कारण भूता मिथ्या अज्ञान को भी मिटा देगा कि निद्रा दोष के कारण से मिथ्या भूता अज्ञान वही निद्रा दोष क्या है अज्ञान ही है। वह वा, उसके वजह से हुआ था स्वप्न स्वप्न में आया वो भी मिथ्या है और सपने में जो मिथ्या में दिखाई दिया व्याघ्र वो भी मिथ्या है उस व्याघ्र का जो ज्ञान हुआ वो भी मिथ्या है उसने क्या कर दिया कचड़ निद्रा उस ज्ञान को एक क्षमता क्रम से नहीं मिटाता व्याघ्र का ज्ञान पहले व्याघ्र को मिटाएगा क्या व्याघ्र को मिठा करके व्याघ्र जिस स्वन में दिखा तो स्वप्न को मिठाएगा फिर वो स्वप्न जिस निद्रा में दिखाई तो निद्रा को दूर करेगा फिर हमसे दूर करता है क्या ज्ञान होते ही बराबर एक क्षण में सारा झटित स्वाग हो जाता है, और जब है। उसी भी। ही हमारा चिदाभास भी है चिदा भाष में जो श्रुति गुरुमुख से सुनने के बाद उत्पन्न जो अकुटस्थ हम असंग जो ज्ञान ये भी मिथ्या है फिर भी क्या करेगा यहां मिथ्या ज्ञान, उस ज्ञान के होता होता चिराभास, ज्ञान, जन संसार सारे तो इसे निवृत्ता तो संसार निवृत्त था तो पद स्वनव्याघ्रदर्शन मैंने स्वनव्याघ्रज्ञान मित्र निवृत्तिवत्प्रेणादेना भी बोधेन संसारो ही क्षानुरूपो ही भली इत्याह लौकिकाजना लौकिक लोगों का आम जनता का, का भली। जैसा देवता वैसी पूजा परंपरा से जैसी चल पड़ी है आज भी वही चल रहा है परंपरा में लोगों ने पुस्तकों में डाल दिया बिलपत्र शिवजी जी पर चढ़ाओ तुलसी विष्णु पर चढ़ाओ वो आज भी अंध परंपरा चल पड़ी है कोई तुलसी क्या कर रहा नहीं करना है हनुमान जी के पास परंपरा से चल गया ना जैसा देवता वैसी व्यवस्था बना दिया है आपने वही व्यवस्था चल रही है आज तक चल रही है इसके कोई हेतु है क्या आज बंदर लड्डू प्रिय है बंदर से धारण करके अवतार देव हनुमान जी को लड्डू लुडुप्रिय था क्या क्या प्रमाण है लड्डू लड्डूप्रिय था उनको कहीं है रामचरित मानस में कि क्या रामायण में कि अब हनुमान जी को प्रियतम मिठाई लड्डू थी मोदक कहनी है आया अप्रामाणिक व्यवहार चल रहा है परम्परा क्या करेंगे आप दूसरा बोलोगे तो लोग मानेंगे कहेंगे पागल है कहा से आगे पता नहीं कह रहे ऐसा करो ऐसा करो कुछ भी चीज का भोग लगा बोल रहा है विशेषता अंध परंपराएं जो चल गई है वो वैसे ही मान के चलना पड़ता है कथाएं पुराणों में भी एक पुराण भी तो लिखा ही गया है प्रमाण मान लेते हैं मुझको इतना ही है और वो तो बिल्कुल अप्रामाणिक है प्रामाणिक व्यवहार है प्रमाण भी जैसा है वैसा ही तो है ना भी एक तरफ का हरे और हर, हर अभिन्न है ये भी तो शुरू जो नहीं कहा राम ने भी कहा रामचैतमान से भी तो कहते ना शिवद्रोहीदास ने कहा साफ कह रहे हैं और फिर भी आज क्या कर रहे हैं ब्राह्मण संप्रदाय वाले सब राम भक्त शिवद्रोही है भयंकर बार्क राम भक्त ही चौपाई के विरुद्ध चल रहे हैं उस चौपा को रोज पाठ भी करते मूठ नहीं है उस चौपा का रोज पाठ कर रहे हैं और फिर भी उसका अर्थ नहीं समझ रहे अर्थ भी समझ रहे हैं। उसका भाषण भी दे रहे हैं लेकिन व्यवहार में क्या है विद्रोह भी कर रहे जब शिव और हरि और हर दोनों अभिन्न हैं, फिर तुलसी इसके मध्य से उस उस पर मध्य चल कर क्या पा अभिन्न है ने? फिर एक कट्टरता क्यों आई जानता है जो कथाएं जो बताई गई है तो उस तुलसी की महिमा के लिए है इसका तात्पर्य नहीं कि तुलसी को तुम खाने से तुलसी को शीज पर नहीं चढ़ा सकते तुलसी देवदंग नहीं चढ़ा सकते ये तुम लोगों की खोपड़ी है गलत ये हम लोग रूढ़ता किस चीज की कि महिमा कह दिया कथा आ गई है तुलसी के महात्मी बिल्ब की महात्मी है चढ़ाया गया वहां बैठा था पेड़ पर उसे बिल्प पत्र गिर गया गिवजी पर जल भी छड़ गया इसे शिवजी प्रसन्न हो अब कथा सुन जाए तो शिवजी पर ही बिल पर चढ़ना चाहिए दूसरे पर नहीं चाहिए। ये सब कुछ लोगों ने बाद में जोड़ के जो परंपराओं को ठीक ठीक-ठीक है कुछ चीजें तो तरुग्ध भी है अरे शिवजी को साड़ी मत चढ़ाओ ठीक है दुर्गा जी को साड़ी चढ़ाओ कुछ तो समझ में आती है कुछ तो विवेक होता है अब इन चीजों में क्या पत्र पुष्म फल तो भगवान खुद ही कर रहे है। कोई पत्र कोई भी पशु कोई फूल को दे दो चल जाता है अब उसे मतलब रहे रहे <laughs> अब ये सारी चीजें विवेक करके अभी आज सच्चाई बोलो बोलोगे जनता के सामने सच्चा जूता छप्पन लेके आ जाएंगे पिटाई करते मार डालेंगे क्या करेंगे आप ग्रहण के बारे में यही चर्चा चल रही थी परसों परसो ग्रहण था मांगा दे ग्रहण को मनाना कि नहीं मनाना है आम जनता सारी ज्योतिषी सबने मना कर दिया अब हमारी विवेक में आता है क्या कर करो तुम्हें तो दुनिया का हिस्सा हो करो लेकिन सच्चाई भी देखा जाए ग्रहों का प्रभाव चौबीस घंटा चाहे ग्रहण से ग्रस्त है चाहे ग्रहण से ग्रस्त नहीं तुम्हें तो असर है या नहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवो आप पर असर चौबीस घंटा कर रहे हैं क्या सूर्य अस्त हो गया सूर्य ग्रह का प्रभाव खत्म हो जाएगा आपके ऊपर रोज अस्त हो रहा है ना व्यवहार में उदय उदय के कारण से कि आप पर मान लो सूर्य की जो है महारा चल रही है क्या आप कहोगे सूर्य के महाशय की वजह से दिन दिन ही खराब रहता रात पर बढ़िया चलता है ऐसे कहा सूर्य महार का प्रभाव रात में नहीं होता ऐसा कोई जो किसी बोलेगा तो फिर जब सभी ग्रहों का चौबीसों घंटा चाहे ग्रहण से ग्रस्त हो चाहे ग्रस्त ना भी हो सभी ग्रह का असर हम लोगों पर है अतवा ग्रहण ग्रस्त चंद्रमा मुझे दिखाई दे या ना दे तो हम ऐसा प्र रहे नहीं रहेगा फिर ये बात क्यों आया कि नहीं दिखाई देगा तो नहीं मनाना दिखाई देगा तो मनाना चाहिए ये सब पाखंडियों का खाने वे मौज मस्ती वाले लोग थे कुछ जो पंडित उनने परंपरा चालू कर दिया एक दिन मतलब के इस लग जाती ना उसमें। खाना पीना छोड़ना पड़ता है पंडितों ने तो, नहीं दिखा तो, नहीं बोल दो तो खाने पीने में तो मिलेगा पूजा पाठ दक्षिणा पानी मिलेगी चलो छो इस चक्कर में कई ब्राह्मणों ने गलत लोगों ने क्या कर दिया सारा सिद्धांत को नाश मार दिया हर विषय में ऐसे आपको मिलेगा चर्चा करेंगे तो हर विषय में आप देखेंगे इस तरह की भ्रांतियां विसंगतियां चल रही है और आज आप खड़े होकर सच बोलोगे तो सब आपको पिट के खत्म कर पागल घोषित कर देंगे इसे शास्त्रानुसार चलना इस जमाने में कलयुग में बहुत कठिन है शास्त्र को समझना अपने में लागू कर लो अपने आप धन्य हो जाओ और कोई रास्ता नहीं दूसरों को समझाना नहीं